परमेश्वर प्रसाद से महात्म्यत सिद्धम तस्मा प्रसाद प्रयत आह परसाद ये महात्म सह मसादापनों की शास्त्र पदम सर्वकर्मा करता हुआ वस्तुतः तो इस अवस्था में कोई कर्म करेगा नहीं कि किस्तुति के लिए कहा गया निषिद्धकर्म भी हमेशा करते रहे तो परमात्म परमात्मा निर्म आ तो हो जाए मयर की तो सर्वात्म भाव हो जाए तो परमात्मा की प्रसाद अनुग्रह उसे ज्ञान हो जाने पर ज्ञान होने के बाद ज्ञानी के साथ कर्म का संश्लेषण नहीं होता पापुणादि का इसलिए परमात्मा को प्राप्त कर गया तो परमात्मा का ये प्रसाद ही अनुग्रह इसका महत्व है इसलिए तस्मा शास्त्र प्रसादार्थम भगवान के अनुग्रह के लिए प्रयत्न करना चाहिए यदा सर्वर्मा मयि सन्स मत्पर एक मयि सन्स मत् बुद्धिग मुशिस् मस्जिद सततम भव बुद्धिग उपाशि मस्जिद सततम भव एक सर्वर्माण मयी सन्य मत्परः बुद्धियोगं मुशिता मस्जिद सततम भव त मई सन्न्य मत्पर मत परह, मत बुद्धिग उपाचंत मजिदर्महे जिस्टिष्ट प्रदंसौ से आ करके कर्म जो संन्यास कहा गया और जो कर्म करता है कर्म फल का त्याग करना परमात्मा अर्पण करना मत पर होकर के बुद्धि योगों का आश्रय करके, करके मत चित तो हो निरंतर हो चेत विवेक बुद्धिया सर्वकर्माणी सर्वकर्म क्रहण से दिष्टा दिष्टा अर्थानी दिष्ट और अदृष्ट है अर्थ जिनका कर्म का दुष्ट है इस्लोक एम्पल अदृष्ट है स्वर्ग स्वर्गादि मयी का संके काजुहसी दधा ये कहा था। इसी प्रकार सत्कुल पर का द्नासीयन सौ परमात्मक मत्पर मत्पर अहम पर्व से मत्पर अहम का वास्वय पर्व पर है। कुछ नहीं बुद्धि सर्वत्व पुरात्सर उपासित न्यसा बुद्धिगे वो आश्रय अनन्यस्योको सर मच्चित मच्चितक चित सचित मच्चित सतत निरंतर मच्चित भगवत प्रसादित सम्य ज्ञाव मुक्ति भगवत प्रसाद से आसादित प्राप्त प्रसादा तो साधित समय ज्ञाद मुक्ति न कर्म केवल कर्म से नहीं ज्ञान विवेकबुद्धि चेत साकाश का विवेक बुद्धिया विवेक बुद्धिया ज्ञान आश्रय शब्द मह आश्रय का अन्य शरण बुद्धियोग मुकाश्रित आश्रय आश्रय क्या है बुद्धि को आश्रय करना आश्रय क्या है अनन्य शरण बुद्धियोग से अन्य कोई शरण नहीं बुद्धियोग क्या है मई समाहित तो बुद्धि तुम तो बुद्धि हो मेरे में समाहित तो बुद्धि यही आश्रय हो अन्य कोई शरण नहीं ये आश्रय बुद्धि उपासित्य में आश्रय करके तो आश्रय सत्य का अर्थ है आश्रय क्या है अन्य तो शरण तो है तुम आश्रय का अर्थ बताइए की मत होती तदा ऐसे क्या होगा सर्व सर्व मस्जिद सर्वुर्गा मत् प्रसाद मजिदुर्गा प्रसाद्यमंकारा नोषेस विनिवर्गा प्रसाद मस्जिद सन सर्व दुर्गा मत प्रसादा कर सर्वदुर्गा दुष्कर जितन है सबको तो पार हो जाओगे शंकार जितने मत प्रसादात पार हो जाओगे अथवा अथचे तुम अहंकारात् तो नष्ट होते अहंकार से नहीं सुनोगे कि मैं जानता हूँ मैं नहीं करूंगा जुदा नहीं करूँगा मैं अपनी इच्छा से करोगे तो विनक्षति नष्ट हो जाओगे जो शास्त्रीय मार्ग वो त्याग करोगे मत्स्य सर्वुर्गा संसारहेतु जता संसार हेतु मत प्रसाद अथ चेत मद उत्तमकारा पंडित नहीं जानता सो ये न स्रोष्यति न ग्रही ग्रहण नहीं करोगे तत तामें विनाश को प्राप्त करोगे भीत क्या प्रवर्ते मनवा अनु विपर्य दोष महा भीत इस दर्द से भी प्रवृत्त तो हो जाए इसलिए मानते हुए भगवान ने कहा यदि नहीं मेरी बात वाक्य सुनोगे तो नष्ट हो जाओ श्रेय मार्ग से हट जाना ही नाश हो तो भय से प्रभु तो हो जाए इसलिए कहा नीन स्वतंत्र किन्तु भीतर अवकाश ना इसका क्या हाँ। स्वतंत्र भय क्यों करेगा ऐसा तो तो कहान के कहते इधम चया न मंतव्य स्वतंत्रों हम किमर्थम प्रवृत्तम कर सामी ऐसा नहीं है मैं स्वतंत्र क्यों उनके वाक्य में उनके जो कहते क्यों करूंगा ऐसा नहीं ये तो तो ये से, ये ना ना इति ैत अहंकार आश्रि नोस्य मे यद्रोक्य मनसें मिथ्य व्यवसायस्ते प्रकृति मिथ्या अहंकार माशित नही करूँगा नियोक्षित तुम्हारे स्वभावी तुमको काम में लगाएगा यदम अहंकार माश्त्य नुद्धम न कर सामी मन से जैसे मानते अहंकार का आश्रय करके मयुक्त युद्ध नहीं कूँगा इसमें स्वीकार चिंत निश्चय कौशि मिथ्याव मिथ्या व्यवसाये व्यवसाय मिथ्या व्यवसाय निश्चय मिथ्या ते सुमार तो इत युद्धा न वैमुख्यम कर्तह युद्ध से मुख वा नहींक्ष्यति छत्तर जाति का स्वभाव तुमको लगाएगा प्रभु तो करेगा इतस्वया युद्धात्म नुख कर इस कारण से भी युद्ध से विमुख नहीं होना चाहिए यस्मत स्वभाव कर्मणा कर्मणा स्वभाजेन कौंतेय निब्ध से न कर्मण कर्तनेत्ष्यवशोकित नकर्म निबद्ध कर्तु यो नवशो कृष्य अपने स्वभाव कर्म ए, तुम। जो मोह से भ्रांति से नहीं करोगे मानतु अवश्यो तत् क्यों अवसर करके स्वभाव से तो अवश्य करो स्वभाव जेना यहाँ तो स्वभाव जेन क्षत्र जाति का स्वभाव सौर्यादिन यथोत्त ना है निबद्ध निश्चय बद्ध बंधे हो स्वयन आत्मीय कर्मणा अपने स्वभाव के अनुसार क्षत्र जाति के कर्म से बंधे हो कर्त कर्म मुहा अभिवेक से जिसको करना नहीं चाहते हो परिषति अवसोग परवसो करके स्वभाव से परवसो और करोग कर्म स्वभाव जन स्वयं कर्मणा निबद्ध स्वमय संबंध इत युद्ध कर्तव्यमें युद्ध कारण से ईश्वर सर्वभूतानां सर्वभूतानां सर्वभूतानां ईश्वर ईश्वर सर्वूताेर्जुन ठतीजुन ठीम सर्वूताूढ़ाजुन ठीकताूा सर्वूता हृदय से ईश्वर मयया यारूढ़ता भ्राम ठति हे अर्जुन सर्वूते हृदयदश में मयया यारूढ़ा सर्वूता भ्राम यंत्र में आरूढ़ देहयंत्र में आरूढ़ अभिमान करने वाले देहाभिमानियों को सर्वूतों को भ्राम मैया से घुमाता हुआ अर्जुन हृदयदेश में सर्व के हृदय में अंतर्जन नारायण स्वभाव से प्रार्थना करने वाले सर्वभूता सर्व प्राणीना हृदय से हृदय अर्जुन टीका नहीं अर्जुन शब्द से उदाहर थी वास्तव में अर्जुन शब्द का अर्थ करते शुक्लांतरात्म स्वभाव शुक्र अंतरात्म स्वभाव यश जिसका अंतरात्म सामान्य का स्वास्थ्य शुद्ध है उसका अर्थ विशुद्ध अंत करना अर्जुन कार थे अर्जुन का विशुद्धांतकर्ण है ये अर्जुन शब्द का इस अर्थ है इसमें स्तृति प्रमाण देते अहर चहर अर्जुन चर्शनाथ अहर अह कृष्ण हे अहर अर्जुन च अर्जुन किले भी कहा गया तो ये शुद्ध किले टीका में दिया। अहस् कृष्ण अहर अर्जुन रजसी वेद्यार्जुन ये कृष्ण अर्जुन कृष्ण आहार अहर दीन स्वच्छ रजसी विवर्ते वेद्या ये विवर्तक तो प्राकृत किंचित अहस्तावत कृष्णमस्वच्छ कल लक्ष्यति कृष्ण कालाअस्व किंचितिद अर्जुनमतिस्व कईस्व शुद्ध स्वभाव्य ऐसा कह करके एवं अर्जुन शब्द से शुक्ल शब्द पर शुक्ल अर्थ से प्रयोग किया गया तो उत्तर उचितुक्तुत लिखती हृदय में स्थिति को प्राप्त करके ते स कथम तिषति सबके हृदय देश में कैसा रहता है ब्राह्मण ब्राह्मण को घुमाता हुआ इव इव इव इति इव कारूढ़ारूढ़षिता शब्द समझना यंत्र यंत्र आसी तेज थको ठीक यंत्रूढ़ाव कथम उच्य है तत्र शब्दों दृष्ट्य समझना सदैव प्रपंच दारू कृपादि उनको नचाते इसी प्रकार ये सब यंत्र में आरूढ़ जैसे माया सदम इति तिस्थ माया से शब्दों विषय में रह करके घुमाता है परमात्मा के हृदय में स्थित है भास्क दारुमयानी यंत्री यथा लौकिक माया भी माया ब्राह्मयन वर्तते लकड़ से बनाते हैं मूर्ति बनाते हैं लौकिक माया माया भी उसमें यंत्र में है धागा धागादि के द्वारा उनको नचाते हैं माया भ्राह्मण वर्तते इस प्रकार ईश्वर तो की सर्वाणी भूतानी भ्राह्मण भी हृदय तो जो यथ में आरू डीएमएफ मान करने वाले अह च कृष्ण अहर अर्जुन चया है उसके आगे दिया बिवरते रजसे विद्यान रज रा रूप है प्रवृत्तिप रज कहा गया उसको रज प्रवृति रूप रजगुण का कार्य है विद्यावर्त विद्यावर्तित विद्या, भी भी तो विद्या, भी भी विद्या थी क्या विद्या भी कर्मांग अवबद्ध उपासना कर्मांग संबंधी उपासना रूप परमेश्वर में सर्वकर्म अर्पण रूप इसके द्वारा जो अभिमान है ये विद्या है इसके द्वारा विवर्तित विवर्तित कहा विपर्तन वर्तित ये रजगुण दोन अहन अर्थात अलग अलग प्रकार दिखता है कुछ उपासना विश्व कर्म से होते परमात्मा तत्व तो तो प्रकाश के विच्छेद और मूढ़ कोई कर्म करता है कृष्ण सर्वनाश करने वाले इस प्रकार यह बात में अर्जुन शब्द शुक्ल के लिए प्रयोग किया गया श्वेत शब्द के लिए प्रयोग किया इतना नाम से ना। तो उससे शुक्ल शब्द प्रयोग करने से अर्जुन का अर्थ शुक्लांतर शुक्लात्म तो स्वभाव अतकर्णश्वर तो, सर्वाणी भूता प्रेरयती चेत प्राप्त कबल सेनर्थक्यशंका यदि संपूर्ण भूतको परमात्मा ऐसे प्रेरणा करते भ्रते कबल से प्राप्तम कर्लियन जिस मुख्य को प्राप्त कर लिया उसको भी घुमाएगा तो पुरुष आकार आप व्यर्थ हो गया इतने प्रयत्न करेगा व्यर्थ हो जाएगा इतना शरण गर्व भारत तत्प्रसादा परांग शांति स्थान प्राप्त शाश्वत शास्व परम का स्वर्ण तत्दा उसके अनुग्रह से शाश्वत माप्त करो दिन तमें ईश्वर शरण आश्रयम संसार आरती हरणार्थम संसार दुख निवृत्ति के लिए रक्ष उनके सारे में जाओ आश्रय सर्वभाव सर्वात्मा सर्वात्मा आश्रय उससे क्या होगा प्रसाद करमे के अनुग्रह से अनुग्रह प्रसाद अनुग्रह शांति पराम शांति सकते श्रांतिरानी परा मुपरती मम विषु विष्णुस्थने परम पद मुख्य पद नित्य पद को प्राप्त करो ठीक है हो सर्वात्म से ध्यान सर्वात्म सर्वण सर्वात्म का स मनोवृत्त वाचा कर्म से मन से मेन्दे कर्म से परमात्म के ईश्वर अनुग्रह तत्व ज्ञान उत्पत्ति पर्यता मत प्रसादात मेरे कृपा से सात पदों को प्राप्त करेगी केवल कृपा कृपा का अनुग्रह अनुग्रह कैसे तत्व उत्पत्ति पर्यता अनुग्रह से तत्व उत्पत्ति तब के ईश्वर की कृपा इससे तत्व ज्ञान होता है तो तत्व से शांति को नहीं तत्व ज्ञान के बिना केवल ईश्वर की कृपा से मुख्य हो जाएगी ता नहीं ईश्वर कृपा करेगी तो तत्व ज्ञान होने पर मुख्य होगा मुक्ता ठंस्मति स्थानम् ये स्थान प्राप्त स्थान को प्राप्त ठंती कौन, कौन ये मुक्ता मुक्त जहाँ रहते हैं। वो स्थने विष्णुका परम पद निपदेश शास्त्रम शास्त्रुपसंहर्म्छन् आह शास्त्र के उपसंहार करने की इच्छा करते कहते इतिते ज्ञानम ज्ञानम भगवे ज्ञान गुहैद्यतर मैयादूतर मैया विमृशेषेण यथे तथा गुह्यादृहतर ज्ञान मैयाख्यात अशेषण विमृश यथे तथा ज्ञान ज्ञातेन ज्ञान शास्त्र गीताशा गुहेद गृहतर गुहे गोपनीय उसे गोपनीयतर मैं आख्यातशेषण विमृश पुरापुरा संपूर्णरूपे विचार करके यथेचति तथा गुरु जैसे इच्छा कर तो करो स्विचार करके स्वतंत्र में शास्त्रों के अनुसार इतने ज्ञान ज्ञान कर्णव्यपत्तिया गीताशास्त्र ज्ञाए तो अन्य ज्ञान गीताशास्त्र यथे तथा गुरु क्या है ज्ञान कर्म वा यदिष्ट ज्ञान कर्म जो करो यही दो ही मार्ग है भाष्य में इत्यंते ज्ञानम आख्यात आख्यात कथित कहा <coughs> गुह्याद गुह्यतर गुहैद गोप्यातरम अतिशयन गुह्यम रस्यम एक उपदेशयोग्य अत्यंत गोपनीय मैं सर्वे का विमर्श है एकदय क्या है आलोचना करता विचार करके को कुछ एक शास्त्र संपूर्ण शास्त्रों के अवशेषेण समझदेश अर्थात विचार करके समस्तम तो अर्थ उत्तम अर्थ जात में जो शास्त्र के विचार करे सब को विचार करके यथेथति तथा गुरु ज्ञान अथवा कर्म जो चाहिए करो दुयातु दुयातु न ये कहे अभी संपूर्ण शास्त्र के अर्थों को विचार करके अर्थों को विचार कर निश्चय करके यथे तथा गुरु पूरा शास्त्र में कहा क्या कहा गया सब को विचार करके निश्चय करना गीता शास्त्र सेवापर्यण विमर्शन द्वारा तात्पर्याथम प्रतिपत्ति असमर्थम प्रति आहवापर्य विचार के द्वारा पूरा शास्त्र का तात्पर्य अर्थ निश्चय करने के लिए ज्ञान तुम असमर्थम प्रति जो असमर्थ उसके लिए भगवान कहते भूयोपे मैं उच्च माना सुनो फिर मैं कहता हूँ सुनो भूयः भूयः परमं परमं ततो ततो हितम् हितम् सर्वृहतम भूयः शृनु परमं पर वचु इष्टस्तो ततो ते हितम् भूयः मे परमं वच क्ष से गुहेतम अत्य गोपनीय गुहेतम उत्कृष्ट वचन भूय सुन फिर सुनु पूरा गीता में कहा गया अभी सांख्य रुपये सुनु मे इष्टसी दृढ़ अत्यंत इतप्रिय हो ते तो करना ते तत तस्तृभ्यम हिम वह्यतमे अत्यंत गुह्यतम जितने गुहे गोपनीय संस्थे बढ़कर अत्यंत अत्यरहस्यम से रस्य रहस्य में जो रस्यम अत्यंत अत्यंत गोपनीय उक्तमी असकृद बार बार कह गीता भूय पुनः श्रम तेज मे मम परम वाक्य वैसे वक्यम सर्वश्रेष्ठवाक्य टीका इच्छन पुनः पुनः अभी क्या चाहते हैं फिर बार बार कहते हैं तो कहते नाम भया न भयात नाथकारण वक्षा भयसे अथवा किसी प्रयोजन सिद्ध करने के लिए से प्राप्त करने के लिए कहते साम कि इष्टसी मे दृढ़ प्रिय मे नमस्ते दृढ़ दृढ़ भीचार अत्यंतियों अस्में कविअप्रिय नहीं ततन कारणेन शतकाच तस्म कक्षा परमं ज्ञान प्राप्ति साधन ज्ञान प्राप्ति परमं वही हित हित में साधारण निर्देश कथम पर साधारण परम कहा विशेषण इत्याश्य तद्धिता हितक क्योंकि आगे ज्ञान प्राप्ति का साधन कहने वाले हैं इसलिए वही परम हित है क्योंकि जितने हित है सबसे हित समय था ज्ञान प्राप्ति साधन तदेव प्रश्न द्वारा विभिन्न हित सबसे हित परम बच सुनो तो क्या है प्रश्न करे कहते कि मन मन प्रतिजाने मन्मनाभक्तो मद्जाजीना नमस्को मन्मनाभक् मद्वाश्य सत्यंते प्रति जाने प्रियोश्य सत्य प्रतिशना भक्तो मद्यामस् सत्यतिश्मे मन मना मद मद्याजी भव मे सत्यम प्रति जाने मैं प्रियोशी तो मेरे प्रियो हो इसे सत्य प्रति ज्ञा करता हूं माम इस आगमी श्यसी मुझे प्राप्त करोगे क्या साधने मन मना मद भक्तो जी भव माम नमस्करो मन मना भव मई मनोयसे समान मन मेरे में मनोरसो मेरा ही भक्त हो मध्याजी यजन विमे करो ममस्कृति साधन मनमचिभव मद्भव सौ किसावजन मनम का मच्चिभव मद्भवत का मद्भजनोव मेरा भजन धन्यवाद मध्याजीयाजि काजन किलो मषिशीलम ऐसे स मध्याजी मेरा यजन कुल हो नमस्क नमस्कार ममे कुर उत्तरार्धम बैचस्ट ये पूर्वार्ध हो गया उत्तरार्धम वास्देव एवं समर्पित साध्य साधन प्रयोजन मावे ऐसे से आगमी छो जब मन्मना मध्वस्त मध्यदि सब हो जाए तो वासुदेव एवं समर्पित साध्य साधन प्रयोजन वासुदेव में परमात्मा ही में ही समर्पित साध्य साधन प्रयोजन साध्य साधन प्रयोजन सब समर्पण कर जाए परमात्मा ने तब माम से आगमी छोटे ते सत्य तव प्रति में मैं सत्यम ते प्रति सत्य प्रतिज्ञा कर्ता सत्य प्रति करीत वर्तमानस्मुदेव भगवती अर्पित सर्व मां आगमिष्यसी संबंध अन्े एवक्तियात मदमना भव मद्भक्त मध्याजी भव इस प्रकार वर्तमान तस्वे वासुदेव वासुदेव साम भगवती अर्थसर्वभा सब पर अर्पण करके मा आगम्यसी अन्वय सत्य करने हेतुमा क्यों इसे सत्य प्रति करते ये सत्य प्रतिमरा प्रियम इधवाक श्रीअर्थ नाम प्रवृत्ति समझना श्री चाहते उनके लिए प्रवृत्ति के उपयोगी रूप से वाक्य के अर्थों को संग्रह करतेज्ञा अस्त भगवत स भगवान सत्य प्रतिज्ञा सत्य तो भाव सत्य प्रतिज्ञा भगवान की प्रतिज्ञा सत्य है भगवान सत्य प्रतिज्ञा है इसको समझ करके जान करके निश्चय करके भगवत भक्तें अवश्य भावी मोक्ष फल अवधारी भगवत भक्ति फल है मुख्य रूप फल अवश्य भावी ज्ञान रूप भक्ति उसका फल मुख्य है अवधारी निश्चय करके भगवत शर्ण एक परायण भवे वाक्य एक भगवान के शरण में एक परायण हो जाए अन्य सभी छोड़ करो प्रतिजाने वृत्तम अनुद्या अन श्लोक तात्पर्य अतिथि के अनुवाद करके आगे के श्लोक का तात्पर्य कहते भगवान वास्कार कर्मयोग निष्ठाया परमरह ईश्वर सरणता उपस्य ये कर्मयोग निष्ठा का परमरहस्य ईश्वर सरणता जो कुछ करे सब परमात्मा का समर्पण करके वास्तुदेह सर्वोसमी सौरात्म भाव समर्पित सौ करके यही परम ईश्वर सरण था ये परमरहस्य इसका उपसंहार करके अथईदान कर्मयोग निष्ठाफल कर्मयोग निष्ठा का फल कर्मयोग निष्ठा प्रसिद्धि ज्ञान निष्ठा की योग्यता उच्च समय ज्ञान इसका फल है सम्यग दर्शन सर्वेदात विहित वेदात विम्यदर्शन वक्त एक परित्यज्य परित्यज्य परित्यज्य शरणं शरणं सर्वर्मा पर्यक्रज सर्धर्मा अहम वा सर्वेभ्यो मोक्षय्या परित्यज्य पित्यज्यक मं शरण व्रज धर्म अधर्म सौकैयागर के सर्वकर्म संस त्या संयासीग अदिका कर्म, कर्म फल करके मेरे शरण आज तादे तौा मुख्यशायामी अहम मा शुच शोक माशुच या यशुचि प्रतिभागे ता शुचर शोक बनगा महाशुच इशुकीर, इशुकीर, इशुकीर, फिर भाग धातु न मे शोक तो तो अर्थ होगा पवित्र अर्थ है पुतिभाग ईश्वर से अंग नहीं तो लुमल कर में अशोति ही लंक हो जाएगा अशोक बन जाएगा सर्वधर्मान में धर्म स्वतः धर्म सर्व विशेषणार्थ अधर्म अनुज्ञान बा रही थी धर्म का त्याग करे तो अधर्म करे इसका बारे में कभी ऐसा नहीं धर्म अधर्म सब धर्मां धर्म कर्मदारा धर्मशब्देन्ना अधर्म गृह्य सौ धर्म कागर अधर्म काक विवक्षित विवक्षित नैषक निष्कर्मा निर्गता कर्मस्थ निष्कर्मा आत्मस्वरूपेण नैषक आत्मस्वरूपेण नैष विवक्षिते ज्ञान निष्ठा धर्म उदाहरती धर्म अधर्म दोनों को छोड़ना है अधर्म तो छोड़ना है धर्म कैसे छोड़ना है तो कहते स्मृति प्रमाण है नीरच विचार जो दुष्चरित से विराट नहीं हुआ उसको नहीं इसे कहा दुष्चरित पाप कर्म पुण्य पाप कर्म से छोड़ने पर ही ज्ञान प्राप्त करता है त्यज धर्म अधर्म ये महाभारत है धर्म अधर्म सब छोड़ो वे सत्या त्यज धर्म अधर्म से छोड़ करके इत्यादि श्रुति स्मृति भे श्रुति स्मृति प्रमाण से सौ तो पुण्य कर्म से छोड़ करके परमात्मा में परित्यज्य सर्व सन्यासर्माण चेत संपूर्ण कर्म का संयास कर सर्वात्म ये सौ के आत्मा है समूतस्थम संपूर्णभूत में एक सब आत्मा है ईश्वर अचुतम अपने सर्व से च्युत नहीं होता है एक अपने गर्भ जन्म जरा मरणित कोई संसार धर्म नहीं अहमे एक अहमे इतमेकम शरण व्रज हे मेय हूँ सर पूर्ण होता है अहम अस् ब्रह्म ये शरण व्रज न मक्त अन्दस्ती अवधारे नहीं सामने नहीं है नाम एकम इत्यादि स्थवि न मत अर्जुन क्षत्रिता उतसरा ज्ञान निष्ठाया उपदे तस्य प्रस्तृत अ उपदीक्षितरोधमृन अर्जुन क्षत्रि तो सर्व कर्म संन्यास में अधिकार नहीं उत्तर संन्यासारा ज्ञान अनुष्ठाया मुख्याधिकार मुख्य अधिकार, अधिकार ब्राह्मण का सन्यास के लिए इसे मात्र के लिए करके ज्ञान अनुष्ठा में यदि अधिकार नहीं तो फिर इसके लिए कैसे कहते सर्व सर्वधान परिच्य कैसे कहेंगे तो मुख्य अधिकार नहीं होने तो पर उसको सामने करके अधिकारी भेज जो अधिकारी उनके लिए उपदेश करते जुनों को निमित्त तो करके उपदेश पहले भूमिका में कहा गया है उपचित अग्र हम अभिप्राय करतेम एव निश्चित बुद्धि ये निश्चिता बुद्धि ऐसे निश्चित बुद्धि वाले को सर्व पापेभ्य मुख्यशन पाप सबसे सर्वधर्माधर्म बंधन बंधवन रूपे भ तापसर से धर्म तो लेना। धर्म भी के लिए सब धर्मसौत्म भाव प्रकाशी करने ना। प्रकाश कर्णे न आत्मस्वरूप प्रकाश ज्ञान हो जाने जानते संपूर्ण कर्म न ठीक उसे दसिक वाक्यम अकूल दसमध्या संपूर्ण शोक कर्म को नष्ट कर, कर देंगे ईश्वरस्य ईश्वर सेरसन द्वारा तत्पाल नोक का अवकाश अस्तित तुम्हारे बंधन निराश तो तो के द्वारा तुम्हारे पालन का है ईश्वर है इसमें शोक का अवकाश नहीं अतो मां शुचह शोक मां का शोक नहीं करे पूर्वापरालोचना तो गीता शास्त्र व्याख्यापसि तत्व तात्परिया ता निर्धारित तो विचार द्वारा निर्धारित नहीं हुआ, hmm. नहीं हुआ, न hmm. हो गया ए... hmm. नहीं नहीं। हुआ, इसमें छ ही विचारायागे पुरा कर श्लोक व्याख्या तो होगी किंतु इस झष्ट नंबर आगे है पूर्वापरालोचना तो गीताशास्त्र व्याख्याय गीता शास्त्र की व्याख्या कर पूर्वापुर पर्यालोचना करके अंत में संक्षेप से कहा उपसंहार करके तात्पर्या निर्धारित तात्पर्या निश्चित है फिर भी विचार द्वारा निर्धारित विचार अवतारित फिर विचार के द्वारा अवनिश्चय करने के लिए विचार भी आरंभ करते भगवान राष्ट्रकार विचार करके निश्चय हो तभी मुख्य तो अस्मिन, अस्मिन ही गीताशास्त्रे परम निश्चय साधन निश्चित कि गीता त्र में यह सबसे उत्कृष्ट साधन है मुख्य का साधन साधन निश्चित वह त्रिधा विभजते किम कहकर के किन शब्द का अर्थ तीन प्रकार विवाह से विचार पहले संका ज्ञानम कि कर्म व आहुषित उभय तो मुख्य का साधन ज्ञान है अथवा कर्म है अथवा उभय है तीन विकल्प है निमित्त अभाव संशय से आभाषवाद न निरक्षता मत्व पृछ्य संशय के लिए निमित्त होना चाहिए जब निम्नता नहीं है तो संशय से आभासत्वाद वो तो संशय ठीक नहीं है आभासे तो संशय यदि वास्तव हो तो उसको निराश करना संशय यदि वास्तव नहीं तो न निरक्षता न निरक्षते न निरक्षता मत पुछ्य है कुत संदेह प्रश्न एक संशय क्यों हुआ ठीक है एक तत्व अर्थाव अनेक वाक्य दर्शनम सनिमित संशय का निमित्त है अन्य अन्य अर्थों को प्रकाश करने वाले अनेक वाक्य कहीं कर्म के लिए कहीं ज्ञान के लिए विभिन्न प्रकार का गया ये संशय का निमित्त है यज्ञाता मृतमशनते कागज सिद्धा ज्ञान से मुख्य प्राप्ति अथम आम तत्व के ज्ञात सर्वन ज्ञान से तत्व से ज्ञान होने से मेरे में प्रवित एक रूप हो जाता है इत्यादि वाक्या केवल ज्ञान निश्चे से प्राप्ति ऐसे बहुत वाक्य केवल ज्ञान से मुख्य ऐसा बता दिखाते हैं कर्म नाम अवश्य करते उपलब्धा तीन निश्चय प्राप्ति भाग और कर्म को कहा अवश्य करना चाहिए अवश्य करने के लिए जो भगवान कहते इससे सिद्ध होता है मुमुख्य को उपदेश करते अवश्य कर्म करो अर्थात कर्म से भी निश्चय मुख्य प्राप्ति होती है कर्मेव अधिकार गुरु गुरुकर्मेव तस्मात्म इतम आदि कितने वाक्य है कर्मणाम अवश्य कर्तव्यता दर्शय दसे, बहुत वक्य अवश्य कर्तव्य दिखाते हैं तो कर्म से मुख्य समान होता है तथा समुचय प्रापक नस्तिक्ञानक समुचता प्रापक था को तो कोई वाक्य नहीं से कहते एवं ज्ञानकर्मो कर्तव्यता उपदशा ज्ञान के लिए उपदेश क्या कर्म के लिए अवश्य करने के लिए कहने से समुचित और अपने निश्चय से भवे संशय दोनों मिलकर के मुख्य का हेतु तो हो सकता है इसे संशय तो तो संशय होगा सत्याम सामग्री कार्य अवश्य भावी उपग्री होने पर कार्य अवश्य जो ज्ञान कर्म दोनों को करने के लिए कहा गया तो संशय हो जाएगा दोनों मिलकर के मुख्य साधन ओ मित्र श वरुण शो भगवेण श्रो बृहस्पति शो नो विष्णु नमो ब्रह्मणे नमस्वादेव